अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक का विचार संपन्न हुआ द्वितीय मुंडक का विचार आज प्रारंभ होना है कथन पूर्वक द्वितीय मुंडक का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान अपर इत्यादि से और इसका इस अवतरण भाष्य का टीका में अवतरवाक्य हैं दें विद इति उपन अपर विद्याम आद्य मुंडक प्रपंच पर विद्याम सूत्रिताम सूत्रिता प्रपंच दुतियम। मुंडकारंभ इह अपर विद्याया इत्यादिना छत्तीस नंबर पृष्ठ पर जो टीका में प्रथम वाक्य है है वो के अवतरण भाष्य का अवतरण वाक्य तो टीकाकार कहते हैं आचार्य अंगिराजी ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु कौशी के सौनक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो विद्याएँ बताई थी देश विद्य वेदिते उपन्यस्य उपन्यष का अर्थ उपक्रम करके उपक्रम में आचार्य अंगिराजी ने दो विद्याएँ बताई दो विद्याओं से उपक्रम करके अपर विद्याम आद्य मुंडकन प्रपंच तो जो अपर विद्या हैं दो विद्याएं हैं परा विद्या अपरा विद्या इन दो विद्याओं में से अपरा विद्या का विस्तार से वर्णन द्वितीय मुंडक में करके प्रथम मुंडक में करके आद्य मुंडके न यानी प्रथम मुंडक से अपरा विद्या का वर्णन विस्तार से हुआ प्रपंच शब्द का अर्थ है विस्तार से वर्णन करके प्रपंच कह, कहा जाता है विस्तार को और प्रपंच प्रपंचत्यय है ने विस्तार करके तो अपरा विद्या का विस्तार द्वितीय मुंडक में कर दिया प्रथम मुंडक में कर दिया गया अब ये जो द्वितीय मुंडक है वो है दो विद्याओं में से विस्तार से जिस विद्या को बताना अवशिष्ट है उस विद्या का विस्तार से वर्णन करने के लिए तो अपरा विद्या को विस्तार से बता दिया गया तो बची परा विद्या तो परा विद्या तो तो तो तो तो तो तो तो का विस्तार से वर्णन करने के लिए द्वितीय मुंडक का आरंभ है तो ये लिखते हैं कि वेदितव्ये इति विद वेद्तिपन्य अपरविद्याद्यमुंडक प्रपंच पर तो सूत्रित मुंडकार उपक्रम में संक्षेप में बताई गई जो पराविद्या अथ परा यद अक्षरम अधिगम्यते इस वाक्य के द्वारा सूत्रित जो परा विद्या है उसका प्रपंचयतुम का अर्थ विस्तार से वर्णन करने के लिए द्वितीय मुंडक का आरंभ होता है ये बात भगवान भाष्यकार अवतरण भाष्य में कह रहे हैं संबंध भाष्य में कह रहे हैं कि अपर विद्या सर्वम कार्यम उत्तम जो अपरा विद्या है उसके विषय को बता दिया गया सर्वम कार्यम यानी साध्य साधनात्मक संपूर्ण संसार को अपरा विद्या के विषय के रूप में बता दिया स च संसारो अपरा विद्या का विषयभूत जो संसार उसे स शब्द से लेना स यानी अपराविद्या का विषय जो संसार इसमें अस्तित्व तथा इसका भान जिसके कारण हो रहा है इसे आत्मलाभ जिससे होता है उस वस्तु को माना जाएगा संसार को आत्मलाभ कराने वाली वस्तु को माना जाएगा संसार का सार संसार का सार क्या है तो कहते हैं जिससे संसार को आत्मलाभ हो रहा है तो अपरा विद्या का विषय जो संसार है वो है अध्यस्त और अध्यस्त को आत्मलाभ होता है अधिष्ठान से इसलिए अध्यस्त का सार माना जाता है अधिष्ठान को तो अपरा विद्या का विषय जो संपूर्ण साध्य साधनात्मक संसार हैं वह जिसमें अध्यारोपित है, इस साध्य साधनात्मक संसार का जो अधिष्ठान है उसे माना जाएगा संसार का सार और ये संसार किसमें अध्यस्त है इस संसार का अधिष्ठान कौन है तो दो ही विद्याएं हैं एक पराविद्या एक अपराविद्या तो अपराविद्या का विषय संसार है वो तो अध्यस्त है तो बचेगा पराविद्या का विषय तो पराविद्या का विषय वह है जिससे संसार को आत्मलाभ होता है यानी संसार का जो अधिष्ठान है संसार जिसमें अध्यस्त है उसे कहा जाएगा संसार में सार वस्तु और वो है पराविद्या का विषय इस दृष्टि से संसार का एक विशेषण है सारो यत सार सारह इसमें बहुरी समास है यत अक्षरम सार संसार स यार तो यत् शब्द से परा विद्या का विषयभूत जो अक्षर है अथ परा पर अगम्यते इसमें बताया गया तदक्षर वो है यत् शब्द से ग्राह्य अदृश्य दि गुणक तत्व और वो है सार जिसमें उसे कहा जाएगा सार वो हो जाएगा संसार अपरा विद्या का विषय अन्य पदार्थ और यथ सार में यथ शब्द से ग्राह्य है पराविद्या का विषय और इस यथ शब्द का अन्वय जाएगा उधर कि तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम यहां पर जो तत् है यानी यद सार संसार तद अक्षरम ऐसा तो इस संसार में सारभूत जो वस्तु है वह पुरुषाख्य सत्य अक्षर वस्तु है और यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवती कौन सच संसार संभवती का करता है संसार तो स संसार मूलात् अक्षरात् संभवती तद् अक्षर ऐसा अनु करना यानी तीन यब्द हैं तीनों यद्दों का अन्वय शब्द के साथ है इस संसार में जो सारभूत वस्तु हैं वह अक्षर हैं यह इस संसार का जो मूलभूत है कारणभूत जो अक्षर हैं जिससे संसार संभवत यानी उत्पन्न होता है वह वह अक्षर पुरुषाख्य है और यश्च प्रलीयते तद और जिसमें प्रलय काल में लीन होता है अपरा विद्याषय भूत ये सारा संसार वह अक्षर हैं तो यार शब्द से बताया गया स्थिति हेतुत्व स्थिति काल में आत्मलाभ जिससे हो रहा है अधिष्ठान न हो तो अध्यस्त की कोई स्थिति नहीं है सत्ता नहीं है तो यारह ये शब्द बताता है स्थिति कारणत्व को और यस्मात यस्मात्लात अक्षरा संभवती इस वाक्य ने बताया उत्पत्ति कारणत्व अपरा विद्या का विषयभूत जो संसार उसकी उत्पत्ति का जो कारण है और यश्च प्रलीयते, इससे बताया जा रहा है लय का कारण का मतलब यतो वा यूता जायन्ते, ये न जाता जीवंती ययती अभिशंव तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जो भ्र भगू को वरुण जी कहते हैं ऐसे यहां पर भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि पराविद्या का विषय वह अक्षर है जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है उसे मूल मंत्रस्थ तद एत सत्यम इस वाक्यस्थ तत इस सर्वनाम से ग्रहण करना है वो तत्पदार्थ तदेत सत्यम में तत्पदार्थ कौन है तो कहते हैं जिससे जगत उत्पन्न होता है जिसमें स्थित है जिसमें लीन होता है वह संसार उत्पत्ति स्थिति लय हेतु ब्रह्म है वह यहां पर तत्पदार्थ है और उसे सत्य कहा जा रहा है आगे उसी तत्पदार्थ को बताने के लिए और भी एक वाक्य आया विज्ञाते सर्वम यू विज्ञातेद भवति तत्परिया ब्रह्म विद्याया विषयः स वक्त्य उत्तरों ग्रंथ आरभ्य तो यून विज्ञाते सौनक जी का तो अंगिराजी के प्रति मुख्य प्रश्न है कि कस्न्नुभो विज्ञाते सर्वम सर्व विज्ञात ये सौनक जी ने अंगिराजी से प्रश्न किया है प्रथम उंडक के प्रथम खंड में और उसका उत्तर देना है उस प्रश्न का कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता वो कौन है ये सौनक जी ने अंगिराजी से पूछा है तो सौनक जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अंगिराजी इस मुंडक का मुंडक में उसका उत्तर देंगे उस प्रश्न का इसलिए इस मुंडक का आरंभ है द्वितीय मुंडक का इस दृष्टि से लिखते हैं कि ये विज्ञाते सर्वम सर्वईद विज्ञातम भवती जिसे जानने पर सब कुछ जाना जाता है जा, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता तत्परस्याहा विद्याया विषय वह पराविद्या का विषय है वो है पुरुषाख्य अक्षर वो हैं संसार का अधिष्ठान और अधिष्ठान को जान लिया तो अध्यस्त अधिष्ठान से अलग न होने से अधिष्ठान के रूप में सब कुछ जाना ही जाता है। कुछ भी जानना बाक़ी नहीं रहता क्योंकि दो ही तो है एक पराविद्या का विषय एक अपराविद्या का विषय पराविद्या का विषय है अधिष्ठान और उसमें अध्यस्थ है अपराविद्या का विषय साध्य साधनात्मक संसार तो पराविद्या के विषयभूत अधिष्ठान को जानने पर अपराविद्या का विषयभूत साध्य साधनात्मक कोई भी संसार में वस्तु जानने योग्य शेष रहेगी नहीं ऐसे रस्सी को जानने के बाद सर्पादि सब विकल्प उनका जो वास्तविक स्वरूप है रस्सी तदात्मना ज्ञात हो जाता है अलग उनका रस्सी से भिन्न स्वरूप ज्ञेयतया शेष रहता ही नहीं ऐसे अपरा विद्या का विषय पराविद्या के के विषय को जानने वाले के दृष्टि में अलग गेयतया शेष रहता ही नहीं है पराविद्या विद्या के विषयभूत अक्षर को जान लिया तो सब कुछ जाना जाता है तो वो पराविद्या का विषय है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता ते कहते हैं यून विज्ञाते सर्विद विज्ञात तत्पर विद्या विषयः वह पराविद्या का विषय है और स वक्तव्य उसे बताना चाहिए जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है उस पराविद्या के विषय को इसीलिए लिए का है इसीलिए उत्तरों ग्रंथ आरभ्य उत्तर ग्रंथ है द्वितीय मुंडक ये द्वितीय आत्मक उत्तर ग्रंथ का प्रारंभ किया जा रहा है अब मूल मंत्र का उच्चारण कर लें तदेत सत्य यहादीता पावका विश्फलिंगा सहस्रश प्रभव तथा अक्षरा विविधा सौम्यभा प्रजाते त्रपयती तो हे सौम्य ये संबोधन है उत्तरार्ध में जो तीसरा पद है हे सौम्य आचार्य अंगिराजी जिज्ञासु सौनक हे सौम्य ऐसा संबोधित करते हैं तो हे सौम्य यानि प्रिय दर्शन सौम्य शब्द का अर्थ होता है सोम कहते हैं चंद्रमा को और सोम को यानी चंद्रमा को देखने पर सबको आह्लाद होता है चंद्रदर्शन है सबको आल्लादित करने वाला ऐसे जिस व्यक्ति को देखने से हृदय आल्हादित हो जाए चित्त में प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्तियाँ निष्पन्न हो उसे कहा जाता है सौम्य सोमस्य से वर्शनम यस्य स सौम्य सोम के दर्शन के तरह दर्शन है जिसका तो सोम का दर्शन है प्रिय इसलिए सौम्य शब्द का अर्थ निकलता है वह व्यक्ति जिसे देखने से हमें प्रसन्नता होती है हृदय खिल उठता है जिसके दर्शन से वो है प्रिय दर्शन तो अंगिराजी जैसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के हृदय को भी आह्लाधित करने वाला जो आत्मानंद में निमग्न रहते हैं उनके हृदय को भी प्रफुल्लित करने वाला दर्शन जिसका हो वह तो सौम्य रहेगा ही अंगिराजी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिसे सौम्य कह रहे हैं प्रिय दर्शन कह रहे हैं है, तो भगवान कहा जाता है उनके लिए तो उनके लिए भगवान तो भक्तों को भगवान के दर्शन से वो हो जाता है ना आनंद लेकिन उसके लिए फिर बड़ों के लिए भगवान और छोटों के लिए स्नेहास्पद के लिए सौम्य ये कहा जाता तो है तो अंगिरा जी कहते हैं हे सौम्य जैसे यमराज जी ने नचिकेता के लिए भी कहा है वो क्या प्रियतम हो तुम्हारे जैसा मुझे बार बार मिले वहाँ पर एक आता है प्रियतम इस अर्थक शब्द प्रेष्ठ ऐसा शब्द आता है नचिकेता के लिए तो नचिके तो हे सौम्य तो ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म विद्या की चर्चा में प्रवृत्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वह सौम्य होता है यानी प्रियदर्शन होता है जिस आनंद का प्रतिपल अनुभव कर रहे हैं उस आनंद को शब्द से लक्षित कराने का अवसर जिनके प्रश्न से मिलता है उन्हें ब्रह्मज्ञानी सौम्य समझते हैं सौम्य समझते हैं तो नचिकेता के प्रश्न से यमराज जी जैसे ब्रह्मज्ञ को आत्म चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो यमराज जी को नचिकेता सौम्य लगे और अंगिरा को सौनक जी के प्रश्न ने आत्मचर्चा का अवसर उपलब्ध कराया इसलिए हे सौम्य ये संबोधन कर रहा है कि हे सौम्य और एक वाक्य है तद ए सत्यम इसमें तत शब्द से लेना है एत सर्वनाम है ना दोनों तो जो अदृश्यवादि विशेषणक परा विद्या का विषयभूत अक्षर बताया है उसका परामर्शक है तत्शब्द उपक्रम में अथ परा य तद अक्षर अधिगम्यते इस वाक्य से जिसे तद अक्षर कहा गया परा विद्या से अधिगम्य बताया गया जिस अक्षर को उस अक्षर का परामर्शक हो जाएगा तत् शब्द और वृत्ति स्थानीय यद्दृश्यम इत्यादि मंत्र के द्वारा अदृश्यादि विशेषणों से जिसका वर्णन हुआ वह शब्द से परामृष्ट है तो तद एतत और एतत शब्द का प्रयोग हुआ करता है अप्रोक्ष के लिए इदम शब्द एतत शब्द जो प्रत्यक्ष होते हैं उनके लिए होता है तो तत् परा विद्या से अधिगम्य मान, अदृश्यादि, विशेषणक अक्षर वह एक है का अर्थ है अप्रोक्ष हैं और अप्रोक्ष तो कौन है अहम अर्थ प्रत्यगात्मा इसलिए एतत् शब्द से प्रत्येगात्मा को लीजिए और तत से वो जो अधिगम्य ब्रह्म है पराविद्या का उसे लीजिए तो अक्षर प्रत्यगात्मा है इसलिए तद एत का अर्थ निकलेगा प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म और वो जो प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म है समानाधिकरण अभेद अर्थ में है तत् और एतत ये दोनों एक विभक्तियंत पद है ना पराविद्या के उपक्रम में ही तद ए तद इन दो सरोनामों से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को बताया जा रहा है तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म कैसा है तो सत्यम वो सत्य है पराविद्या का विषयभूत प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म सत्य है अक्षर सत्य है तो अपराविद्या का विषयभूत जो कर्म है उसे भी पहले अपराविद्या का प्रपंच करते समय विस्तार से वर्णन करते समय सत्य बताया था तदेत सत्यम ये वाक्य पहले भी आया था ना मंत्रु कर्माणी यान्य कवयो आ, कवयो यान्यपश्य तो तद एतत् सत्यम ऐसा वाक्य जो यहाँ है पहले भी आया अपरा विद्या के विस्तार के प्रकरण के प्रारंभ में वहाँ पर तद एत शब्द से अपरा विद्या विषयभूत कर्म को लिया गया अनुष्ठे अर्थ को लिया गया और उसे सत्य बताया गया यहाँ पर अपराविद्या अप का विषय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को अक्षर को सत्य बताया जा रहा है तो कर्म भी सत्य है और प्रत्येक अभिन्न अक्षर को भी सत्य बताया जा रहा है अपरा विद्या का विषय भी सत्य पराविद्या का विषय भी सत्य तो दो सत्य हो जाएंगे और या तो अपरा विद्या के विषय में जैसा सत्यत्व बताया ऐसा ही सत्यत्व क्या पराविद्या के इसमें भी है विषय में तो इसके लिए तो वहाँ तो बताया गया था अपेक्षित सत्यत्व पराविद्या अपरा विद्या का विषयभूत जो कर्म उसमें सत्यत्व अपेक्षिक है आपेक्षिक क्या है फल भोग पर्यंत मात्र रहता है ना भुगत क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतर अवश्यमेवक्त कृतम कर्म शुभाशुभम यह वचन ये बताता है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी अपूर्व रूप से कर्म बना रहता है अदृष्ट रूप से बना रहता कब तक जब तक उसका फलोपभोग नहीं होता और फलोपभोग होते ही समाप्त होता है भोग पुन्ने क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विषंति तो कर्म का भोग से क्षय होता है शास्त्र उसे क्षय मान रहा है विनाशशील मान रहा है भोग से विनाश होगा फलोपभोग से और फल भोगने तक बना रहता है तो फल के साथ अव्यभिचार रूप सत्यत्व कर्म में पहले बताया गया था और यहाँ जो सत्यत्व बताया जा रहा है ये स्वरूपतः सत्यत्व बताया जा रहा है परमार्थ सत्यत्व बताया जा रहा है परा के विषय में कर्म स्वरूपतः तो बाधित होता है अध्यस्त होने से साधन रूप है ना इसलिए साध्य साधनात्मक संसार होने से वो तो ब्रह्म में कल्पित है कल्पित होने से बाधित होगा उसका स्वरूप सत्य नहीं है फला विभिचारित्व रूप सत्य तो उसमें है और स्वरूप तो बाधित होगा और यहाँ पर तद ए शब्द से ग्राह्य जो प्रत्यक अभिन्न अक्षर हैं पुरुषाख्य वह सत्य हैं का अर्थ है, है स्वरूपत है, सत्य हैं, उसका स्वरूप अबाधित है परमार्थ सत्य है निरपेक्ष सत्यत्व तो इसमें है उसमें सापेक्ष सत्यत्व तो है इसमें निरपेक्ष सत्यत्व तो है पराविद्या के विषय में ये दोनों में अंतर रहेगा कर्म को भी श्रुति सत्य कह रही है और ब्रह्म को भी सत्य कह रही है लेकिन ब्रह्म को स्वरूपतः सत्य कह रही है निरपेक्ष सत्य कह रही है और कर्म को सापेक्ष सत्य कह रही है ये दोनों में अंतर है इसलिए पूर्वा पर कोई विरोध नहीं और दोनों को एक जैसा स्वरूपतः सत्य मानेंगे तो वेदांत का जो एक में व्वितीय ब्रह्म ही सत्य है करके सिद्धांत है अद्वैत वो बाधित हो जाएगा ना कर्म को ब्रह्म के तरह ही सत्य मानेंगे तो द्वैत की आपत्ति आएगी वो द्वैत की आपत्ति नहीं आएगी कर्म ब्रह्म जैसा सत्य न होने से ब्रह्मस्वरूपतः अबाधित अबाधित्वरूप सत्यत्व ब्रह्म में है और उसमें फला व्यभिचारित्वरूप सत्यत्व है और स्वरूपतः तो बाधितत्व है तो तद एतत सत्यम अब परा का जो विषय है वही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है और उसमें कारणत्व तो भी स्वतः नहीं है उपाधिक कारणत्व तो है उपाधि निमित्तक कारणत्व तो है, स्वतः तो अन्यदेव तद विदितात अथवा अविदितात् अधिक के अनुसार कार्य कारण भाव से रहित है विदित कहते हैं कार्य को वो कार्य से विलक्षण है अविदित कहते हैं कारण को उससे भी अन्य ने वक्षण है निर्विशेष ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म न तो कार्य है न तो कारण है जब उसे कारण कहा जाता है तो उपाधि को लेकर के कारणत्व का समझाने के लिए आरोप होता है जिसकी बुद्धि में द्वैत का ही संस्कार है कार्य कारण भाव का ही संस्कार है उसे कार्य कार्यकारणातीत निर्विशेष ब्रह्म को समझाना कठिन है इसलिए ब्रह्म में कारणत्व का आरोप करके उपाधि को लेकर के समझाया जाता है कि ये जगत सावयव है तो कार्य है अजन्मान लोका किम अवयवंतोपी तो मैं हमने सोत्र में किम शब्दाक्षेपार्थ में है तो अवयवंतोपी लोका किम अजन्मान आजन्... का अर्थ निकलता है ये सावयो जगत क्या अजन्मा हो सकता है तो किम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से उत्तर मिलेगा कि नहीं अजन्मा नहीं हो सकता इसका जन्म होगा कार ये कार्य है इसकी उत्पत्ति हुई है तो फिर इसकी उत्पत्ति किससे होगी तो क्या जगत के अधिष्ठाता का अनादर करके इसकी उत्पत्ति हो सकती है यानी बिना कारण के क्या इसकी उत्पत्ति हो सकती है ये देखा जाता है कि बिना कर्ता के कोई भी कार्य नहीं होता घट बनता है तो उसका कर्ता कुलाल होता है मकान बनता है तो उसका कर्ता कारीगर होते हैं वस्त्र बनता है तो उसका कर्ता जुला होता है जो बनाने वाला वस्त्र बुनने वाला बुनकर ऐसे ये जगत भी कार्य है तो उसका भी कोई न कोई करता होगा क्या जगत के अधिष्ठाता का अनादर करके यह जगत बन सकता है तो नहीं बन सकता तो फिर जगत का अधिष्ठाता यानी करता कौन होगा तो कह सकते हैं कि जीव आदि, जीव होगा तो कहते हैं अनिशो वाकुर भुवन जनने कह परिकरा तो इस जगत का कर्ता यदि अनिश है यानी जीव है अनिश का अर्थ है जीव तो जीव को यदि कर्ता मानोगे जगत का तो यहाँ देखा जाता है एक समय का भोजन भी बिना आटा चावल दाल चूल्हा और बर्तन के नहीं बना सकता तो ये जगत बनाने के लिए सामग्री कहाँ से लाई परिकर कहते हैं सामग्री को तो भुवन जनने कह परिकर तो सामग्री कौन सी है इस जगत को बनाने के लिए जीव के पास तो बिना सामग्री के बनाता यदि तो बिना सामग्री के बिना ईटे पत्थर सीमेंट आदि खरीदे ही अपने संकल्प मात्र से मनो मनो अनुकूल हवेली बना ले लेकिन नहीं बना सकता का अर्थ है जीव को तो कोई भी कार्य करना होगा तो सामग्री की जरूरत होती है रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो कहां से लाया जीव ने तो इसका अर्थ है कि जीव इसका कर्ता नहीं हो सकता बिना रॉ मटेरियल के नहीं बना सकता तो फिर इसका कर्ता कौन है तो आप ही हैं। आप यानी शिव जी को वहां तो शिवमयन स्त्रोत्र में, में शिव उपनिषदों में ब्रह्म तो ही अक्षर है पराविद्या का विषय उसे यहाँ पर जगत के कर्ता के रूप में बता रहे हैं तो इसे समझाने के लिए उदाहरण है और यहाँ कार्य के रूप में लिया जा रहा है जीवों को जीव है कार्य जीव जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं वर्ष में एक बार कहते हैं आज हमारा जन्मदिन है का अर्थ है जन्म हुआ है जीव का मान लेता है हम यानी जीव और जन्मोत्सव मनाते हैं तो जन्मोत्सव मनाने वाला जो जीव अपने आप को उत्पन्न समझ रहा है जो उसे माना जा रहा है कार्य और उसका कारण कौन होगा जो ये भोक्ता भोग्यात्मक जगत है इसमें भोक्ता भी उत्पन्न हुआ है मान लेता अपने आप को उत्पन्न हुआ जीव वो है आपका कार्य और कारण है पराविद्या का विषय ब्रह्म वो कारण है और उसमें कारणत्व जब जीव अपने आप को कार्य मान रहा है तो ब्रह्म में कारणत्व आरोपित है कल्पित है और इसे समझाने के लिए उदाहरण है अग्नि विश्वलिंग का तो पूर्वार्ध में दृष्टान्त है उदाहरण है यथा सुदीप्तात पावकात सहस्रश स्वरूपा विस्पुलिंगा प्रभवन्ते ये अन्वय है पूर्वार्ध का दृष्टांत वाक्य का कि जैसे सुदीप्तात् पावकात् तो, तो पावक यानी अग्नि उसके दो स्वरूप हैं एक सामान्य स्वरूप है अप्रदीप्त स्वरूप हरेक लकड़ी में अग्नि रहता ही है लेकिन वो सामान्य रूप से अप्रदीप्त रूप से है और जब उसे प्रदीप्त किया जाता है, काष्ट को जला करके काष्ट प्रदीप्त हो तो सुदीप्त अग्नि सुनिशुष्ट अच्छी तरह से युद्ध हुआ जो अग्नि है प्रदीप्त हुआ जो अग्नि है जल रहा है जो अग्नि तो सुदीपतात् पावकात तो जलते हुए अग्नि से क्या होता है तो कहते हैं सहस्रशह यानी अनेक शह सहस्र शब्द उपलक्षण है अनेक का असंख्य अनेक विस्फुलिंग यानी चिंगारिया निकलती हैं प्रभव उत्पन्न होती है निकलती हैं और वो निकल रही है किससे तो पावका अने तो। अग्नि से पावक शब्द है अग्नि का वाचक तो पावक से उत्पन्न हो रही है विश्वलिंग चिंगारिया और एक दो नहीं सहस्रश यानि अनेक और वो कैसी उत्पन्न हो रही है तो सरूपा यानी जैसा कारण है अग्नि वैसी ही चिंगारियां उत्पन्न हो रही है अग्नि से कारण के यानि अग्नि के अनुरूप ही अग्नि की कार्यभूता चिंगारियां अग्नि से अनेकों निकल रही हैं जैसे ये तो दृष्टांत है ऐसे तथा यानी दृष्टांत के अनुसार तो दार्टान में अक्षरात तो अक्षर कौन तो ये जो अक्षर हैं पराविद्या विद्या से अधिगम्यमान ब्रह्म पुरुषाख्य उस पुरुषाख्य अक्षर से भावा यानी जीवा भाव शब्द से जीवों को लेना तो भाव यानि जीवा प्रजायन्ते तथा अक्षरा भावा प्रजायन्ते तो अक्षर से यानी ब्रह्म से जीव प्रजायन्ते प्रजाते उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होते तो विविधा यानी अनेकों प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं तो अनेक प्रकार हैं चौरासी लाख प्रकार उत्पन्न होते हैं जीवों की उपाधिभूत कार्यकरण संघात तद एत शब्द ने तो ब्रह्म को तो प्रत्येक अभिन्न बताया था न जीव तो ब्रह्म रूप ही है इन दोनों में जीव और ब्रह्म में मुख्य अभेद होने के कारण वस्तुतः कार्य कारण भाव नहीं है विष्पुलिंग और अग्नि में भी वास्तविक कार्यकारण भाव नहीं है क्योंकि विश्वलिंग का और अग्नि का स्वरूप एक है विष्पुलिंग भी उसे छुएंगे स्पर्श करेंगे तो गर्म लगेगा उष्ण है और प्रकाशात्मक है और अग्नि भी अग्नि का स्वरूप है औष्ण्य और प्रकाश तो स्वरूप दोनों का एक होने से विश्वलिंग अलग और अग्नि अलग नहीं है एक ही है औष्ण्य तथा प्रकाश रूप होने से दोनों में स्वतः कोई भेद नहीं है इसलिए कार्य कारण भाव भी नहीं है विश्वलिंग में केवल उसके स्वरूप के दृष्टि से देखेंगे तो कार्यत्व तो नहीं है और अग्नि में केवल अग्नि के दृष्टि से देखेंगे तो कारणत्व तो भी नहीं है दोनों भी उष्ण और प्रकाश मात्र है लेकिन उनमें जो उपाधि है काष्ठ है बड़ी उपाधि और उसी काष्ठ के छोटे छोटे अंश अलग हो जाते हैं जलते समय और उन छोटे अंशों के साथ जो उन छोटे काष्ठ के अंश से परिचिन्न जो अग्नि है वो विश्वलिंग कहलाता है काष्ठ के एक अंश रूप उपाधि से अवच्छिन्न उष्ण प्रकाश स्वरूप अग्नि विश्वलिंग है और काष्ट परिचिन्न अग्नि औष्ण्य और प्रकाश स्वरूप अग्नि उसे अग्नि कहा जा रहा है सुदीप्त पावक कहा जा रहा है कारण कहा जा रहा है लेकिन वो जो औष्ण्य और प्रकाश रूप बड़े काष्ट से अवच्छिन्न अग्नि उसकी उपाधि परिच्छेदक बड़ा काष्ट उसे छोड़ दे और उस काष्ट का जो एक छोटा सा अंश है अग्नि में विष्फुलिंगत्व के आरोप में निमित्त भूत वो का अंश रूप उपाधि उसे हटा दें तो औण्य और प्रकाश रूप विष्फुलिंग जिसको कह रहे हैं उसमें और ये काष्ट के साथ संलग्न अग्नि में औष्ण्य प्रकाश स्वरूप मात्र के दृष्टि से देखते हैं तो कोई अंतर नहीं दोनों एक हैं न तो कोई कार्य है न तो कोई कारण है इनमें कार्यत्व तो कारणत्व लघु गुरु उपाधि को लेकर के है उपाधि को लेकर के हुआ ऐसे ही जीव और ब्रह्म इन दोनों का उपाधि निरपेक्ष स्वरूप देखते हैं तो चिदात्म रूप है दोनों चित्त स्वरूप ही है ब्रह्म भी चेतन है प्रज्ञान है और जीव भी प्रज्ञान है एक प्रज्ञान है वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से संलग्न अवच्छिन्न तो उसकी उपाधि उत्पन्न हुई कार्यक्रम संज्ञा जैसे अग्नि जलते हुए अग्नि से काष्ठ से जलते हुए काष्ठ से उसका एक अंश अलग निकला वो माना गया काष्ठ से उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न हुआ वो काष्ठ से अलग होने वाला काष्ट का अंश और उस अंश की उत्पत्ति का आरोप किया गया उससे संलग्न औष्ण्य प्रकाश स्वरूप अग्नि में ये आरोपित कार्य हुआ उपाधि का उत्पन्न होना उपहित में आरोपित हुआ और बड़ा काष्ठ वो कारण बना उसमें जो कारणत्व है उपाधि में बड़े काष्ट रूपी उपाधि में उस कारणत्व का आरोप हुआ उस काष्ट से संलग्न अग्नि में कि ये कारण है उसे सुदीप्त पावक कहा जा रहा है, और उस काष्ठ के से अलग हुआ जलते हुए काष्ठ से अलग हुआ काष्ठ का एक अंश और उससे संलग्न अग्नि को विश्वलिंग कहा जा रहा है, उन दोनों में उपाधि में ही कार्यत्व कारणत्व है उनका आरोप मात्र उनसे संलिग्न संलग्न अग्नि में है ऐसे जीव भी प्रज्ञान है और ब्रह्म भी प्रज्ञान है माओपाधिक प्रज्ञान कारण उपाधि जो अव्याकृत कहो या माया कहो उस माओपाधिक प्रज्ञान को तो कहा जा रहा है यहां पर अक्षर कारण उसमें कारणत्व तो का आरोप है और कार्यकरण संघातात्मक जो उपाधि वेष्टि कार्यकरण संघातात्मक जो उपाधि है उस उपाधि को उत्पन्न होने वाली उपाधि को लेकर के उससे उपहित प्रज्ञान को कहा जा रहा है जीव कार्य वो है विश्वलिंग स्थानीय में जीव है दृष्टान्तगत विश्वलिंग के स्थान पर और दृष्टांतगत सुदीप्त पावक के स्थान पर हैं मायोपाधिक अक्षर चैतन्य और उन दोनों में से माया रूप उपाधि और कार्यक्रम संगात रूप उपाधि को यदि अलग करते हैं और प्रज्ञान प्रज्ञान मात्र के दृष्टि से देखते हैं तो प्रज्ञान प्रज्ञान एक हैं वो न तो कारण हैं न तो कार्य हैं वो पराविद्या का विषय है कार्य कारण से विलक्षण पराविद्या का विषय वो प्रज्ञान मात्र है उसे समझाना है लेकिन शब्द से समझाने के लिए साथ में कुछ न कुछ उपाधि जोड़नी पड़ती है कि कि किस किसके लिए जिसकी बुद्धि में कार्य कारण भाव का ही संस्कार है कार्य कारण से विलक्षण कार्य कारणातीत वस्तु का संस्कार जिसके बुद्धि में नहीं है उसे कार्य कारणातीत वस्तु को समझाने के लिए ये आरोपित कार्य कारण भाव को स्वीकार करके समझाया जाएगा कि ऐसा सारे संसार का कारण एक है ब्रह्म उसमें भी वस्तुतः कारण तो नहीं है उस उपाधि से थोड़ा अलग करके अपनी बुद्धि से समझो तो वह निर्विशेष है कार्यकारणातीत है वह वास्तविक तत्व है और वो पराविद्या विद्या से अधिगम्यमान है ऐसा समझाया जाएगा इसके लिए पहले यह कहा कि हे सौम्य अक्षरा विविधा भावा प्रजायन्ते <coughs> और तत्र तत्र च अपीयंती तत्र में त्रत सर्वनाम अक्षर का ही परामर्शक हैं अक्षर से जिस अक्षर से यह जीव उत्पन्न होते हैं यानी जीव की उपाधि उत्पन्न हुई कार्यक्रम संघात और उस कार्यक्रम संघात उपाधि की उत्पत्ति का आरोप तदुपहित चैतन्य में हुआ जीव में हुआ और जब उपाधि समाप्त होती है प्रलय काल में कार्य मात्र का कारण में विलय हो जाता है तो कहते हैं तत्र यानी अक्षरे एव च समुचे अर्थ में है ये च से स्थिति को ले लेना तो स्थिति काल में भी ये अक्षर में ही स्थित हैं सभी भाव यानी जीव अक्षर के बिना जी कल्पित जो जीव हैं इनका कोई अस्तित्व तो नहीं भोक्ता को आत्मलाभ कराने वाला निर्विशेष प्रज्ञान है अधिष्ठानभूत प्रज्ञान है कारणभूत प्रज्ञान है उसके स्थिति का हेतु है वो और तत्र अपती तो जिससे उत्पन्न हुआ जिससे स्थित हैं उसी में तत्र है उसी में अपीयंती के तो भावा ये पदार्थ जीव उसी में विलीन हो जाते हैं जब उपाधि का विलय हो जाता है तो तत्र चियती अपियंती का अर्थ है विलीन होना विलीयते अब इस मंत्र का व्याख्यान रूप भाष्य आ रहा है भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं